महाभारत आदि पर्व अधिक आदिपर्व द्विश्तिकमोध्याय वशिष्ठ जी की सहायता से राजा संबरन को तपति की प्राप्ति गंधर्व वाच एवं ततस्तूर्ण जगामूर्धमिंदता स तो राजा पुनर्भुव तत्र निपात गंधर्व कहता है अर्जुन यो कहकर वह अनिंद सुंदरी तपति तत्काल ऊपर आकाश में चली गई और वे राजा समरन फिर वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े अन्य समान अवनस्तम राजा नमृपोत्तम अमात्य सान तम ददस महाबले इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों को साथ लिए उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा काले पाकर गिरे हुए ऊचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे तपति से विमुक्त उन महान धनु महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो वे तुरंत उनके पास जा पहुँचे बस उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी तम समुत्थापया मासपतिम काम मोहितम भूतला भूमि पाले समेव सुतम प्रग्ञा वयसाच वृद्ध की राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही बुद्धि कीर्ति और नीति में भी बढ़े चले थे उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले उसी प्रकार काम वेदना से मूर्चित हुए भूमिपालों के भी स्वामी महाराज समरण को शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी पर से उठा लिया राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई कल्याण माँ भैर मनुज सार्दूलह भद्रमस्तु तवान वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर भाड़ी में बोले नर आप डरे नहीं अनग आपका कल्याण हो क्षुत पिपाशा परिश्रातम तर्कया मांस वही डिपम पति पातनम संखे सात्रवाणाम महे तले युद्ध में शत्रुदल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को धूमि पर गिरा देख मंत्री ने यह अनुमान लगाया कि ये भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मादे हैं वारिणा चुषितेन शिस्तयत स्फुटन मुकुटम्डरी गिरने पर राजा का मुकुट छिन्न भिन्न नहीं हुआ था इससे अनुमान होता था कि राजा युद्ध में घायल नहीं हुए हैं मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल के सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा तत प्रत्यागत प्राण तदरम बलवानृप सर्व विसर्जयामा सहतमेक उससे राजा को चेत हो आया बलवान नरेश ने एक एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया तत तारा विप्रतस्थे महद बलम स तो राजा गिरी प्रस्थे तस्रूपा विसत महाराज की आज्ञा से तुरंत वह विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी परंतु वे राजा संवरण फिर उसी पर्वत शिखर पर जा बैठे तत तस्म गिर चिर भूत कृतांजलि आर्यराधेश सूर्य तस्थावु मुख क्षितहु पर्वत पर स्नानादि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुँह किए वे भूमि पर खड़े हो गए जगाम मनसा च वशिष्ठ मृतिथत्तम मित्रं मित्र तदा संवरण नृप उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा संवरण ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ का मन ही मन स्मरण किया नम दिनमत्र स्थित तस्म जना जगाम विप्रे तदा दस हने वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तप तपस्या में लगे रहे तब बारहवें दिन महर्षि वशिष्ठ का वहां सुभागमन हुआ स विधि तय निभृति तपत्याहृतमानसम दिव्येन नज्ञा भावितात्मा महान ऋषि विशुद्ध अंतकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए कि सूर्य कन्या ने राजा का चित्त चुरा लिया है तथा तो नेतात्म तम नृपम मुनि सतमह आभ भाषे स धर्मात्मा तथा इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या में लगे हुए उस नरेश से धर्मात्मा मुनिवर वशिष्ठ ने उन्ही की कार्यसिद्धि के लिए कुछ बातचीत की स तस् मनुजेन्द्र से भगवान ऋषि ऊर्धमा चक्र में द्रष्टुम भास्कर उक्त महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्य देव से मिलने के लिए ऊपर को गए सहस्रांशु तथो विप्रहता हम वशिष्ठ प्रीतः चात्मा नवेद ब्रम्हर्षि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्रों किरणों से शोभित भगवान सूर्य देव के समीप गए और मैं वशिष्ठों योग कर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया वशिष्ठवाच अजा लोक त्रय पावनाय भूतात्मय गोपत वृषाय सूरय सर्गम प्रलयालयाय नमो महाकारुकोत्तमाय विभस्वत ज्ञानभदरात्म जगत्दीय जगद्धिताय श स्वयं भुगे दीप्तसहस्र चक्षुष श्रोतमाजाअमृत तेजसे नमः ने जगदे कचक्षुषे जगत प्रसूते क्षति ना हे तबे दही माया त्रिगुण आत्म धारे विरिंच नाराय शंकरात्मरे फिर वशिष्ठ जी बोले जो अजन्मा तीनों लोकों को पवित्र करने वाले समस्त प्राणियों के अंतर्यामी किरणों के अधिपति धर्मस्वरूप सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है उन भगवान सूर्य को नमस्कार है जो ज्ञानियों के अंतरात्मा जगत को प्रकाशित करने वाले संसार के हितैषी स्वयंभू तथा सहस्त्रों उद्दीप्त नेत्रों से सुशोभित है उन अमित तेजस्वी सूर्यश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है जो जगत के एकमात्र नेत्र हैं संसार के सृष्टि पालन और संहार के हेतु हैं तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं उन भगवान सविता को नमस्कार है तमवाच महातेजा विभस्वा नुन सतम भर्षे स्वागत ते सुकथे स्वयथेतम तब महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मनुहर वशिष्ठ से कहा नर्षे तुम्हारा स्वागत है तुम्हारी जो अभिलाषा उसे कहो यदिक्ष महाभाग मत प्रवतताम वर यद्यपि देत यद्यसुष्कर वक्ता महाभाग तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो तुम्हारी वह अभीष्ट वस्तु कितनी ही दुर्लभ क्यों न हो तुम्हें अवश्य दूंगा स्तोस्मे वरदस्ते हम वरम वर सुब्रत सुते भक्ता जप्ते यदोस्म्यहम उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि तुमने जो मेरा स्तमन किया है इसके लिए मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ कोई वर मांगो तुम्हारे द्वारा कही हुई वह स्तुति भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ एवं सत्य नर शिवशिष्ठ प्रत्यभात प्रत्यसंत भानुमंत महातपा उनके योग कहने पर महातपस्वी मणिवर वशिष्ठ मरिचिमाली भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले वशिष्ठ उच यई सापते नाम सावित्र्य वर जासुता ताम ताम संवरण से अर्थे वर यामि विभावसो वशिष्ठ जी ने कहा विभावसो यह जो आपकी तपति नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है इसे मैं आपसे राजा संबरण के लिए मांगता हूँ सही राजा बृहद की धर्मार्थ विद्युत संवरण भरता दुहिस्तुस्त विहंगम। उस राजा की कृति बहुत दूर तक फैली हुई है वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धि वाले हैं अतः आकाशचारी सूर्यदेव महाराज संबरण आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य पति होंगे इतुक्त स तदा तेनाव निश्चिता प्रत्य सतम विभ्रम प्रतिनंद्य दिपाकर वसीष्ठ जी के जो कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने ब्रह्मषि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा वर संवरण राग्याषीण वरों मूड़े तप तीजोिता श्रेष्ठा कि मंड अपवर्जना मुनि संबरण राजाओं में श्रेष्ठ हैं आप ब्रह्मर्षियों में उत्तम हैं और तप्ति युतियों में सर्वश्रेष्ठ है अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है ततः सर्वाणव्यांगी तपतिम तपन स्वयं दत संबरणस्याथे वशिष्ठाज महात्मरे तदनंतर साक्षात भगवान सूर्य ने अनिंद सुंदरी तप्ति को राजा संबरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया प्रतिजग्राता कन्या महर्षि तपतिम तराम वसीष विशिष्टस्तु पुनरेवाजगा यख्यातकर्ति सकूणा वृचभव स राजा मन्मथावृष्ट तदतेनात्मना महर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहाँ से विदा होकर वे तपती के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहाँ विख्यात कृति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा सम्बरण काम के वशीभूत हो मन तपती का चिंतन करते हुए बैठे थे दृष्टवा चैक्या चारुहा वशिष्ठे नहिष्ठोभ्यधिकम विभू मनोहर मुस्कान वाली देवकन्या तप्ति को वसिष्ठ जी के साथ आती देख राजा सम्मरण अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त हो अधिक शोभा पाने लगे। लगेचे साधिक शुभ्रो आपतंते नवस्थला सौदाव बिभ्रष्टा ज्योतियंत दिशा सुंदर भौह वाली तप्ती आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी प्रभा से प्रकाशित करती हुई अधिक सुशोभित हो रही थी तुत रा आज काम अम शुद्धात्मावशिष्ठ भगवान ऋषि राजा ने क्लेश सहन करते हुए बारह रात तक एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाया था अब विशुद्ध अंतकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे तपसाराध्य वरदम देवम गोपतिमेश्वरम ले भे संवरणो भार विठ से सबके अधीश्वर वरदायक देवशिरोमणि भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज संवरण ने वशिष्ठ जी के ही तेज से तपती को पत्नी रूप में प्राप्त किया ततस्त गिरीश्रेष्ठे देंगन्धर्वसे जग्राह विधुत्पत्या तपत्यासन नरषभ तदनंतर उन्न श्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधिपूर्वक तप्ति का पानी ग्रहण किया वशिष्ठनाभ्यनुात तस्वराधरी शोकामतराजर्त सहज उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की तथा चराष्ट्रे चने सुपने उपवने आदिपाल तमेव सचिव तदा उन दिनों भोपाल ने नगर राष्ट्र वन तथा उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदाय किया नृपतिम तभ्य अनुप्य वशिष्टो थापचक्रमे सोथ था राजा गिरो तस्हारा मरो यथा वशिष्ठजि राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए तदनंतन राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे ततो तथो द्वाद वर्षाणी काननसु वनेशुमे तस् तथा सह भाज वे उसी पर्वत के वनों और कानों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार बारह वर्षों तक रमण करते रहे तस्य राजे पुरे तस्मिन स नव वर्ष सहस्राक्ष राष्ट्र चै वास भारत अर्जुन उन दिनों महाराज संबरण के राज्य और नगर में इंद्र ने बारह वर्षों तक वर्षा नहीं की तत त्यामनावृष्ट्यां प्रवृत्तायामरिंदम प्रजाक्षयुपा सर्वा संस्थाजग्म शत्रुसूदन उस अनावृष्टि के समय प्रायः स्थावर एवं जंगम सभी प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा तस्त काले वर्तमे सुदारूणे नावशा पपातुव्यात सस्या नारुहव ऐसे भयंकर समय में पृथ्वी पर ओश की एक भूमतक न गिरी परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी ततो विभ्रांत मनसो जना शुद्धय पीड़िता गृहा संपरीत्यज्य बभ्रमू प्रदशोदिश तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा मनुष्य भूख के भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे तत तस् राष्ट्रे तख्तार पिग्रहा परस्परमर्यादा क्षुधा था जंग निर जना तत क्षुधा चय निराहारे सौभूत तथा नरि अभवत्ेतराज से अपुरम प्रेतरिवावृत फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग शुदा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसोटने लगे राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे उन नरकंकालों से परिपूर्ण वह नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा जान था जान पड़ता था ततस्तृश दृष्ट सह भगवान्हींभ्यवर्सत धरमात्मशिष्टो मुन सप प्रजा की ऐसी दुर्वस्थाधी धर्मात्मा मुरीश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल से उस में वर्षा की तमच पार्थिव शार्दूल मास तत्पुर तपत्यासित राजस्वती साम तथा प्रवेश त्रासी पुर्व सुरार्य साथ ही वे नृप्रेष्ठ संबरण को जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे तपते के साथ नगर में ले आए उनके आने पर दैत्यहंता देवराज इंद्र वहां पूर्वत वर्षा करने लगे तत्व नृपथशार्द उल प्रविष्ट नगर पुनः प्रभुवर्ष सहस्राथ सस्या जनयन प्रभु उन श्रेष्ठ राजा के नगर में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की ततः सराश्रम्भ मुधे तत्पुनमया बुधा तेन पार्थिव मुखेन भावितं भावित भावितात्मना तब से शुद्ध अंतकरण वाले निर्श्रेष्ठ संबरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे उस राज्य और नगर में बड़ा आनंद छा गया ततो तथो द्वाद वर्षा पुनरीजयराधि तपत्या सहित पत्या यथा सत्यामरुत्पति तदनंतर तपति के साथ सहित महाराज संवरण ने शची के साथ इंद्र के समान सुशोभित होते हुए बारह वर्षों तक यज्ञ किया गंधर्ववाच एव आसी महाभागा तपति नाम पूर्विकी तथय स्वती पार्थ तापत्य स्व जया गंधर्व कहता है कुंती नंदन इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री महाभागा तपति आपके पूर्व पुरुष पुरु संबरण की पत्नी हुई थी जिससे मैंने आपको तपति नंदन माना है तस्म संजन कुरम सक संरणप तपत्याम तपताम श्रेष्ठतापत्यस्व तथोर्जुन तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन महाराज संबरण ने तपति के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए कुरु कुद्भवा यथजूज कौरवा कुरवस्तथा पौरवा आजमचार भरतर्षभ तापत्यम अखिलम प्रोकम वृत्तांत तो तो पूर्वक पुरोहित मुखाजूध्वी पृथ्वी मीमा भरतश्रेष्ठ उन्हें कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं इसी प्रकार कुरु से उत्पन्न होने के कारण पौरव आजमीर्ण कुल में जन्म लेने से आजमेण तथा भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं इस प्रकार आप लोगों की वन से वंशजननी तपती का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं भोग करें इतिश्री महाभारत आदि परवड़ी चैत्र रथ परवड़ी तपत्युपाख्यान सप्तम हो दी सप्त्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में तपती उपाख्यान की समाप्ति से संबंध रखने वाला एक अध्याय पूरा हुआ